हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनकी बातें सुनते हैं और अपने जीवन में हम कुछ प्रेरणा लेते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बीके गायत्री जी हैं जो खास कुलाबा से बिलोंग करते हैं तो उन्ही से बात करेंगे आज के शो में आप सभी की तरफ से बीके गायत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने एक रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता ओम शांति नमस्कार गुड मॉर्निंग मैं ब्रह्मा गायत्री इस ब्रह्मा से 45 फाइव से जुड़ी हूँ और बचपन से ही इस आध्यात्मिकता को जीवन में एक साथ साथ हिस्सा बनाकर चलती आई हूँ तो मैंने दो प्रकार के जीवन जिए हैं बचपन में मेरे ही घर में मेरा पूरी पुरिव, परा परिवार इसमें था पर मैं साथ साथ स्कूल जाती थी तो स्कूल में मैं हमेशा ही टॉप आती थी और उस समय जब टॉप आती थी तो मुझे कोई इस बारे में आध्यात्मिकता के बारे में कोई इतना गहरा चिंतन या कोई इस तरह का गहरा पुरुषार्थ और समझ नहीं था परंतु पता नहीं एक सूक्ष्म शक्ति कैसे उस परमात्मा में फ्रॉम बिलीव कहो ट्रस्ट कहो विश्वास कहो निश्चय कहो और उन्होंने जो आध्यात्मिक गाइडलाइन जीवन में सबको दिया है वो उस समय उस लेवल पर जब सुनते थे तो भी बहुत मदद रूप बनती थी एकाग्रता की वृद्धि में हमारा जो कंसंट्रेशन पावर कहो मेमोरी पावर कहो वो उस समय भी हमें बहुत फायदा देता था तो ये मेडिटेशन कोई इस तरह का मेडिटेशन नहीं है जो आपको सब छोड़ छाड़ के अपनी स्टडी छोड़ना है या घर छोड़ना है नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इस आध्यात्मिकता को इस मेडिटेशन को बिल्कुल रूटीन लाइफ में डे टू डे लाइफ में ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में अपने विचारों में अपने कर्मणा में अपने वृत्ति में इसको अडॉप्ट किया और मुझे हर पल पल हर बात पर मुझे इसका बहुत ही फायदा मिला जैसे मैंने आपको बचपन में स्कूल लाइफ में मेमोरी पावर कहो मेरा कंसंट्रेशन पावर कहो और सबके बीच में अनेक उपलब्धियां मिलने के बावजूद भी दोनों तरफ ब्रह्मा में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त की स्कूल लाइफ में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की पर इसके बावजूद भी एक निर्माणता बनी रहे और एक अहंकार से विहीन मुक्त जीवन भी कैसे हम जी सकते हैं यह हमें ज्ञान सदा ही मिलता रहा और जीवन में जो विकार है वो विकार तो शनै शनै है समय प्रति समय वातावरण के प्रभाव में आने से इंसान को प्रभावित करते हैं परंतु अगर आपका सूक्ष्म मन सशक्त है अंदर से वो पावरफुल है अंदर से वो परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा रखता है और उसी के आधार पर जीवन को चलाता है तो देखो आपका बचपन भी अच्छा बीतेगा जैसे मैंने अपना अनुभव सुनाया उसके बाद टीन ए आया यंग ए आया जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तभी भी मैं डिस्टिंक्शन से रूप में ही पास हुई हूँ मैंने बी डिस्टिंगशन किया डिप्लोमा कॉमर्शियल प्रैक्टिस सेक्रेटर प्रैक्टिस किया और ये गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप करी तो ये सब कुछ कैसे हुआ जरूर कोई बिहाइंड पावर तो है हाँ माँ बाप का संस्कार है समाज का संस्कार है पर साथ साथ हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक शक्तियां कहो आत्मिक शक्तियां कहो कुछ कर गुजरने का एक दृढ़ विश्वास कहो ये इस आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद आप में बना रहता है ओके okay, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आप अपने करियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे आपने अपना करियर को कैसे फुलफिल किया है उसके बारे में बताइए तो जब करियर बनाना था तो हमने फिर ये कुमारी विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा सामाजिक संस्थान कहो आध्यात्मिक संस्थान कहो जो मानव जात के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ये हमने यहाँ देखा और देखा अनेक प्रकार के लोग धर्म जात भाषा वर्ग उम्र हर प्रकार के लोग यहाँ जुड़े हैं तो हमें भी प्रेरणा मिली और हमने सोचा क्यों ना हम हमारा जीवन को यहाँ पर निस्वार्थ भाव की सेवा में लगा दें और तब से लेकर आज हम करीबन इकतीस साल से अपना जीवन को समर्पित रूप से भले दे रहे हैं पर ऐसा नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है बिल्कुल नहीं मेरा परिवार जो है वो सब अपना अपना कार्य करता है अपने अपने पर अपना सेवा करता है सामाजिक रूप में भी आगे है आध्यात्मिकता में आगे है हम भी यहाँ पर आने के बाद सेंटर में सर्व प्रकार के लोगों को यहाँ शिक्षा है देते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने घर बार को चलाते हुए अपने धंधे नौकरी को करते हुए बच्चों को संभालते हुए आइए आप आध्यात्मिकता को या इस मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाएं और एक लाइफस्टाइल स्टाइल बना दे जीवन शैली बना दें कि सुबह उठना है तो कैसे उठना है सुबह उठने के बाद आपका नित्य क्रम क्या होना चाहिए अब नित्य क्रम तो घर बैठे बैठे भी तो आप अच्छा बना सकते हो अगर आपका नित्यक्रम अच्छा है आपका सवेरे उठना है अच्छा है और उठने के बाद आप ध्यान करते हो तो आप में एक सशक्त शक्ति आती है और उसके बाद फिर आप नौकरी पर जाएंगे धंधे पर जाएंगे स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या माताएं घर का काम करेगी या जो भी हरेक का रोल है हर एक अपना अपना रोल को बहुत भलीभांति भांति एक्यूरेटली परफेक्टली हाँ बिना कोई विकार निर्विकारी होकर के प्ले कर सकता है ऑफ कोर्स चारों ओर कलयुग है चारों और अनेक बातें हैं आपके सामने अनेक परिस्थितियां आएगी बातें आएगी ऐसी बातें ना चाहते हुए निर्माण होगी परंतु आपने अपनी जीवन शैली ऐसी बना दी है अपना लाइफस्टाइल आध्यात्मिकता पर आधारित बना दिया मेडिटेशन को जीवन में डाल दिया भगवान में आपने एक निश्चय बना लिया तो आएगी बातें क्रोध वाली बातें आएगी जिसमें आपको क्रोध करना पड़ेगा चिड़चिड़ापन आएगा हो सकता है ऐसी कई बातें आएगी जिसमें आपको आसक्ति होगी आपकी अनेक इच्छाएं होगी अहंकार आ सकता है स्वार्थ आ सकता है या आपकी मनपसंद कोई बातें नहीं होगी अनेक, अनेक बातें जीवन में आती रहती है परंतु वो ज्यादा देर रुकती नहीं है क्योंकि इंटरनली इनर पावर जो है वो आध्यात्मिकता के द्वारा हमारी आत्मा में निरंतर कार्य करता है और एक शक्ति के फ्लो के रूप में काम करता है जो हमें रियलाइजेशन देता है कि ये गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक है हमें क्यों नहीं करना चाहिए तो ऑटोमेटिक हम उससे दूर रहते हैं चिड़चिड़ापन आता है परंतु आने के बाद आपको तुरंत उसका एक्सपीरियंस मिलता है तो आपको एहसास आ जाता है कि शांति से भी कार्य किया जा सकता है जो बात आप चिल्लाकर, कर चिड़चिड़ा होकर के अशांतिपूर्वक कह रहे हो तभी भी तो वो कह रहे हो अब वही बात प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक बिना चिड़चिड़ा हुए भी तो आप कह सकते हो मेडिटेशन किस तरह से हमें अपने जीवन में डेली रूटीन में जो बातें आती हैं रोजमर्रा की जो मुश्किलें आती हैं उसमें कैसे हेल्प करता है आंतरिक समझ चाहिए वो चाहिए और वो सहन करने की शक्ति परमात्मा के द्वारा मिल जाती है तो फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होते हैं क्रोध है लोभ है मोह है ईर्षा है ऐसे छोटे छोटे विकार कहो या छोटी छोटी बातें जो है जैसे तनाव आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की दुनिया में छोटी छोटी बातों में लोग तनाव लेते हैं स्ट्रेस ले लेते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन का कारण बनता है ऐसे में भी ये मेडिटेशन आपके डिप्रेशन को दूर करता है आपके तनाव को दूर करता है परंतु रोजाना अभ्यास जैसे हम खाना रोज खाते हैं रोज सोते हैं रोज काम धंधा करते हैं रोज अपना वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकली हेल्दी रहना हो ऐसे मेंटली हेल्दी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए सोशल हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक होलिस्टिक हेल्दी अप्रोच अपनाने की जरूरत है और ये होलिस्टिक अप्रोच आपको इस मेडिटेशन के द्वारा इस विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आपको देता है तो आइए आप सब श्रोतागण से मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा कि जैसे हमने हमारे जीवन में सुख शांति पाया और विकार रही जीवन जीना हमने संभव समझा तो आप लोग भी अपना घर कारोबार चलाइए सब कुछ करिए परंतु आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाइए डे टू डे लाइफ में हर काम में उसको आधार बनाइए कोई भी कार्य शुरू करने के पहले एक सेकेंड एक मिनट शांति में साइलेंस ऑब्जर्व करिए साइलेंस ऑब्जर्व करके फिर अपना काम करिए देखिए आपके कार्य में चिचड़ापन कम शांति ज्यादा होगी और जहां शांति है तो सफलता है और जब सफलता है तो खुशी है तो ऑटोमेटिक आपका साइकिल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और खुशी आपके जीवन का आधार बनेगी खुशी के लिए आपको यहां वहां अपने को परेशान करने की दरकार नहीं रहेगी तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बातें पसंद आई होगी तो आप इन्ही को अपने जीवन का आधार बनाइए और जहाँ तहा हमारे सेवा केंद्र है या तो टीवी के माध्यम से आप इसका लाभ उठाइए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो मैसेज है आपने दिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने जीवन का जो खास अनुभव है मेडिटेशन करके किस तरह से हम लोग शांति का अनुभव करते हुए अपने जीवन में काफी कुछ बदलाव ला सकते हैं जिसका अनुभव आपके पास है आपने उसको शेयर भी किया तो आइए आगे बढ़ते हैं और अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते है बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुना है रीड नाइनटी 90.5 फाइव सुनते रहो मुस्कराते रहो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 है दिल की कोई आस है जिंदगी एक बनवास है काट कर सबको जाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा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 से हर दिल को गाना पड़े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 हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग गायत्री दीदी से बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि शुरुआत में हमारे जीवन में किस तरह की परेशानियां आती हैं और उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या जो चीज़ें हम लोग गुस्से से कर रहे हैं उसको शांति से भी कर सकते हैं जो चीज़ें हम लोग चिड़चिड़ा या परेशान हो कर रहे हैं उसको प्रेम से भी कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है लेकिन यही बात है कि उसमें ये चीज़ है कि जैसे आप शांति से या प्रेम से जब काम करना शुरू करेंगे तो इसके लिए आपको एक शक्ति की जरूरत होती है वो शक्ति मेडिटेशन से आता है ये आपने गायत्री दीदी से सुना तो आइए प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग कैसे इसको शुरू कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बहुत बार प्रयास तो करते हैं लेकिन वो चीजें क्या होती है दो दिन के लिए तीन दिन के लिए रहता है लेकिन परमानेंट हमारे जीवन में उन चीजों को लाने के लिए या लॉन्ग टर्म काफी लंबा समय तक हम उस चीज को अनुभव कर सके और लोगों के साथ प्रेम और शांति से व्यवहार हमारा हो इसके लिए किस तरह की बातें हमें ध्यान में रखना है अभी हमने आपको बताया कि दो चार दिन के लिए तो जैसे बता रहे थे कई बार आसान लगता है हाँ बिल्कुल सही है कोई बात जब हमेशा के लिए आती है सदा के लिए आती है तो परीक्षाएं आएगी अनेक प्रॉब्लम आएंगे पेपर्स आएंगे परंतु जैसे एक खिलाड़ी होता है वो निकलता ही खेल करने के लिए है तो जब मैदान में जाता है तो ये सोच के जाता है कि आज के खेल में मेरी हार भी हो सकती है जीत भी हो सकती है पर इसका मतलब वो खेलना तो नहीं बंद करता है या आप देखेंगे बाहर इंसान रोज काम पर निकलता है सफल हो या ना हो तो भी वो निकलता है ये उम्मीद लेकर के कि मैं सफल होगा एक दुकानदार रोज अपनी दुकान खोलता है एक उम्मीद के साथ कि आज सारा दिन मेरा धंधा अच्छा हो मैं सफल होगा तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि एक दुकान वाला दुकान खोलता है डॉक्टर वाला अपना डॉक्टरी का पेशा हर एक का अपना पेशा है वैसे हर इंसान का इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है दो चार दिन अच्छा जाए परंतु आप रोज सवेरे उठते ही सदा के लिए अगर हमें ये जीवन में ये बातें अपनानी हैं, तो मन को समझाना शुरू करें कि आज का दिन मेरे लिए नया है कल का दिन बीत गया सो बीत गया बीती सौ बिंदी उसको फुल स्टॉप लगा दिया वो इस नाटक में फिक्स हो गया है और आज सुबह मेरे लिए न्यू बिगेनिंग है आज का दिन नया है आज वर्तमान सारा दिन मैं एक नई उम्मीद के साथ जाऊंगा नई उम्मीद के साथ खेलूंगा ये रंगमंच है मैं एक पार्टधारी हूँ मैं एक हीरो हीरोइन हूँ एक्टर हूँ तो मेरा काम है अच्छा एक्ट करना अच्छा परफॉर्मेंस देना तो क्या होगा कोई भी बातें तो आएगी आपके सामने परंतु आपके मन में दृढ़ विश्वास होगा कि मैं एक खेल खेल रहा हूं चाहे हार हो या जीत हो अच्छा हो या बुरा हो कैसा भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए चाहे वो मेरा बुरा करे मेरी निंदा करे मेरी ग्लानी करे मुझे तकलीफ पहुंचाता होगा हो सकता है मेरे से वो अनेक प्रकार से मुझे दुख पहुंचाता होगा परंतु उस समय आप में एक प्रकार का सुंदर एक्सेप्टेंस आएगा स्वीकार करने की भावना आएगी आप में एडजस्टमेंट आएगा तो जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आत्मा का ऐसा ही पार्ट है सामने वाला जो आपके सामने आया दिन भर आपको उसी के साथ जीवन बिताना है 24 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम करना है तो आपने अपने मन को ट्रेन करना शुरू करना है उस व्यक्ति का ऐसा पार्ट है जो मेरे सामने इस रूप में आया है तो आपने अपने मन को समझाया ना कि ये व्यक्ति इसी तरह का पार्ट प्ले करता है ये व्यक्ति मेरे सामने इसी तरह से पेश आता है तो सुबह से आपने अपने मन को समझा दिया है कि मुझे मेरे लेवल पर बेस्ट रोल प्ले करना है मुझे मेरे बेस्ट लेवल से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ये आपकी शक्ति है तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी साहस बना रहेगा उत्साह बना रहेगा और उस व्यक्ति को आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे उसके गुण और अवगुण के साथ जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एडॉप्ट करने का और उसके साथ एक्सेप्ट करने के बाद एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और वहां आप जहां एक्सेप्टेंस एडजस्टमेंट वहां आप ऑल्टरनेट तैयार करेंगे उसके साथ चलने के लिए कोई ना कोई एक अल्टरनेट रास्ता बनाएंगे और आपने वो जो रास्ता बनाया वो रास्ते से आप अपने जीवन में एक शांति का द्वार खोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसा ही पार्ट प्ले करता है तब जब भाई ने कहा वैसे दो दिन तीन दिन की बात नहीं रहेगी हमेशा आप अपना स्वभाव शांति वाला मेंटेन कर पाएंगे तो ये चाहे घर हो ऑफिस हो या बाहर सामाजिक जीवन हो आपका कोई भी जीवन हो आप हरेक के पार्ट को पहले तो एक्सेप्ट करिए एज इट इज एक्सेप्ट करिए और अल्टरनेट तैयार करिए तो धीरे धीरे धीरे आपका तनाव कम होता जाएगा आपकी अशांति कम होती जाएगी और आपकी समझ का लेवल बढ़ता जाएगा और एक बात कर्मों की गहन गति है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हम फल पाएंगे तो आप अपने लेवल से अपनी तरफ से अच्छा कर्म करिए वो जो भी करता है वो खुद पाएगा उसका कर्म उसके साथ है मुझे उसके कर्म को देखकर अपने को विचलित कर प्रभाव में आकर अपना कर्म खराब नहीं करना है मुझे मेरे कर्म रूपी बीज को अच्छा रखना है ताकि मेरे साथ कर्म का फल सदा ही अच्छा बना रहे तो ये समझ मिल गई और ये समझ मिल गई तो ऑटोमेटिक आप अच्छे की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो ये दूसरी बात है ऐसे ही छोटी छोटी बातें एक टिप्स के रूप में ले लीजिए टूल्स के रूप में ले लीजिए और दिन भर उसमें मनन चिंतन करिए हर घंटे घंटे एक ट्रैफिक कंट्रोल साइलेंस मेडिटेशन है वो आप एक मिनट के लिए ऑब्जर्व करिए तो आपका मन शांत होगा विड्रो होगा एकाग्र होगा और आपको आपकी उस समय जो भी गलती होगी या जो अच्छाई होगी वो एहसास होगी और आगे से वो काम ना हो उसके प्रति आपका एक दृढ़ता भरा पुरुषार्थ बना रहेगा तो मैं आशा करती हूँ आप श्रोतागण का ये जो समस्या है उसमें आपको ये बात बहुत ही मार्गदर्शन दे सकती है कि हरेक के पार्ट को स्वीकार करिए आत्मा का हर एक का अपना पार्ट है भगवान ने हर व्यक्ति को चुना है हर एक ने अपना अपना पार्ट प्ले करना है मैं भी एक कलाकार हूँ मुझे भी मेरा पार्ट बेहतर से बेहतर प्ले करना है तो सृष्टि एक रंगमंच है एक नाटक है हम मुसाफिर हैं हमारी यात्रा है तो आज नहीं तो कल हमें इस यात्रा को पूरा करके वापस जाना है तो क्यों नहीं जितने दिन की हमारी यात्रा है सुखरों पूरी हो जाए तरह की विचार शैली बनाइए मन में वृत्ति बनाइए भावना बनाइए और जहाँ तक मेरा ख्याल है अपनी दिनचर्या में एक आध घंटा मेडिटेशन के लिए दीजिए कोई नज़दीक में आपके पास कोई भी ऐसा हमारा सेंटर हो मेडिटेशन सेंटर हो या किसी भी तरह आप इसके कनेक्शन में रहना चाहिए क्योंकि जैसा संघ वैसा रंग आपके ऊपर संघ का रंग तो पड़ना ही है तो आप अच्छा संग बनाओ अच्छा संघ होगा तो अच्छा रंग होगा और ऑटोमेटिक आपकी मनोवृत्ति बदलती जाएगी यही एक आधार है जीवन को चलाने का जो डे टू डे लाइफ में आपको अपनाना होगा तो आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में भी आई होगी और इजी भी लगी होगी और आगे चलते चलते ऐसी कई बातें आती रहेगी तो आप हमारे मेडिटेशन सेंटर पर जाकर जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है वो आपको इसका सॉल्यूशन देता रहेगा जैसे रोज बीमार हुए तो गोली खाते हैं वैसे आत्मा हमारा मन बीमार हो जाता है तो हमें भी तो ये दवाई के रूप में लेना है और ये दवाई लेते रहो तो मन सशक्त रहेगा जीवन आगे आगे आगे उन्नति को पाता रहेगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो है विशेष बातें आपने बताएं आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि दो तीन दिन हम लोग कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन जब परमानेंट उस चीज़ को अपने जीवन में लाना होता है तो उसके लिए आपने कहा अपने मन को तैयार करना है और खुद को एक कलाकार के रूप में देखना है और अच्छे से अच्छा अपनी जो है एक्टिंग को करना है बहुत ही अच्छा अपने रोल को निभाना है जिससे हमें जब हम अपने रोल को अच्छा निभाने की सोचते हैं तो सारी शक्तियाँ भी आना शुरू हो जाता है और शक्ति कहाँ से मिलेगा उसका स्रोत्र भी आपने बता दिया है तो चलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक जो हमारा डेली रूटीन में जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो समस्याएं आती हैं उसको ख़त्म करने का एक सिंपल तरीका है कि आप अपने आप को समझें और दूसरों को भी अच्छी तरह से समझें उनके पार्ट को स्वीकार करें बहुत ही अच्छा एक जो टिप है आपने दिया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में संगीत या गीत जो है बहुत बड़ा एक मन को सुकून देता है <laughs> तो मैं चाहूंगा कि आपका जो पसंदीदा फिल्मी गीतों में से, पुराने फिल्मी गीतों गीतों में में में से से पुराने कौन सा एक गीत जो बहुत पसंद है उसके बारे उसकी एक लाइन जरूर सुनाइए कई बार कई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणादायी गीत हैं परंतु ये गीत मुझे बहुत पसंद है आ, चल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 मनुष्यों का प्यार ही प्यार ऐसे गगन के तले हम सब को चलना है तो ये गीत हमें बड़ा प्रेरणा देता है ऐसे भी बहुत सारे गीत हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और ये गीत सुनकर सभी को ऐसा लगता है कि वो प्यार वाली दुनिया जहाँ पर हम सभी को रहना है सब चाहते तो वहीं पर जाना उसी प्यार में रहना चाहते हैं लेकिन पता नहीं किस तरह की मुश्किलें हमारे बीच में आते हैं और इन मुश्किलों के बीच में हम अटक जाते, है जाते हैं या रुक जाते हैं जिसकी वजह से वो प्यार की दुनिया की सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं सपने रह जाते हैं लेकिन उसको हकीकत करने के लिए जैसे दीदी ने बताया है अभी मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर तरीका है और ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से ये बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलर को सिखाया जाता है और वो भी बिल्कुल फ्री में तो आप इसका जरूर अभ्यास करें थोड़ा थोड़ा करके कीजिए पांच पांच दस दस मिनट से शुरुआत करके फिर जैसा आपको लगता है कैजुअली आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए ऐसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी मेक द मैन परफेक्ट बिल्कुल वैसे ही आप धीरे धीरे इनको सीखिए समझिए और अपने जीवन में इसको अपनाते जाइए और आपके जीवन को सुंदर और सशक्त बनाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गायत्री दीदी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुनाए रेडम नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्क रहते रहो जहा दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदे सलाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदे सलाए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 जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक हे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है गगन के तले एक है से गगन के तले